जिज्ञासा एक अवस्था में जो साधक के अनुकूल होता है वही अन्य अवस्था में प्रतिकूल क्यों बन जाता है प्रायः साधक का साधन के प्रति ही राग बढ़ जाता है जिससे साधना में आगे नहीं बढ़ पाता ऐसे में वह क्या करे समाधान एक ही वस्तु कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल यह तो जगत का नियम है इसमें कोई विशेष बात नहीं है वर्तमान में मेरे लिए क्या अनुकूल है इसका निर्णय साधक को ही करना पड़ेगा जैसे सर्दी में अग्नि अनुकूल लगती है और गर्मी में प्रतिकूल हो जाती है भूख लगने पर भोजन अनुकूल मालूम पड़ता है पर यदि बुखार हो तो वही प्रतिकूल प्रतीत होता है घर में छोटा बच्चा माँ को परेशान करता है तो वह कहती है थोड़ा बच्चों के साथ खेल आ परंतु जब उसका नाम स्कूल में लिखवा दिया तब वही माँ उसे डांटती है कि तू खेलता ही रहेगा या पढ़ेगा भी खेलने का पहले विधान किया बाद में उसी का निषेध करती है जब बच्चा बड़ा हो जाए और पढ़ता ही रहे तो कहेगी कि तुम पढ़ते ही रहोगे या कुछ कमाओगे भी एक समय पढ़ने का विधान होता है फिर उसी का निषेध भी हो जाता है वही व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है तो उसके लड़के कहते हैं अब क्यों काम में लगे हो हम तो सब संभाल ही रहे हैं आपको तो भजन करना चाहिए सरकार भी बुड्ढे को रिटायर कर देती है इसी प्रकार कोई साधक माला लेकर जप करने बैठता है पर यदि उसका मन इधर उधर भागता रहे तो उसे सेवा अथवा शास्त्रीय धर्मानुष्ठान में लगना चाहिए यह भी ध्यान रखें कि कर्म का किसी रस से संबंध न बने कर्म करते करते जब ध्यान या जप में बैठने की योग्यता आ जाए तब कर्म को छोड़ना पड़ेगा कर्मा शक्ति भी नहीं होनी चाहिए कर्म मार्ग में तीन बंधन है फलाभिस फल इच्छा अहंकार और कर्मा शक्ति। साधन के द्वारा प्राप्त किसी भी फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए साथ ही साधन करने का अहंकार भी नहीं होना चाहिए समझना चाहिए कि परमेश्वर ही करवा रहा है मुझमें क्या शक्ति है साधन के प्रति आसक्ति भी नहीं रखनी चाहिए नौका से नदी पार कर ली और नौका से उतरना ही ना चाहे तो उस पार कैसे पहुँचोगे साधक इन तीन बंधनों से बचकर कर्म करे तो वही कर्मों योग हो जाएगा जब साधक लक्ष्य को भूल जाता है तभी प्रमाद होता है साधन में ही रस लेने लगता है बीच के पड़ाव की सुविधाओं में फंस जाता है यदि साधक लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखे तो सुविधाओं में नहीं फंसेगा उसे विचार करना चाहिए कि हमने घर सुविधाओं के लिए छोड़ा है अथवा ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर का लक्ष्य भोग है या मोक्ष एक बार नारद जी पृथ्वी पर विचर रहे थे सर्पों ने उससे कहा कि हम बहुत दुखी हैं मनुष्य हमें शत्रु मानता है दिन में आहार की खोज में निकलते हैं तो हमको देखते ही मार देता है और रात में आहार खोजना बड़ा मुश्किल है यह सुनकर नारद जी सीधे शेष नाम जी के पास चले गए उनसे बोले पृथ्वी पर तुम्हारे जाति वाले सर्प घोर कष्ट में हैं और तुम यहाँ जी ने पूछा कि हम क्या करें तो जी बोले, तुम भगवान से उन लोगों की विपत्ति दूर करने का उपाय पूछ शेष जी ने जाकर भगवान से कहा भगवान पृथ्वी पर हमारी जाति वालों का बड़ा अपमान हो रहा है उसे दूर करने का कोई उपाय आप बताइये भगवान ने उन्हें एक मड़ी दी और कहा नारद से कहना यह मड़ी सर्पों को दे दे इसके अंदर हमने एक बूंद अमृत रखा है और इसमें एक छेद भी है सांप की जीप पतली होती है उसे छेद में डालकर अमृत पान कर लेगा तो भूख प्यास सब खत्म हो जाएगी यह मड़ि नारद जी जैसे जैसे बाँटते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ती जाएगी नारद जी ने सभी सर्पों को मड़ी बांट दी और समझा दिया कि इसमें जो छेद है उसे खोजना तुम्हारा पुरुषार्थ है उसमें जीव डालकर अमृत पान कर लोगे तो सब समस्या हल हो जाएगी। सर्प हो जाएगी। गए। उन्होंने विचार किया कि दिन में तो मड़ी को निकाल नहीं सकते क्योंकि मनुष्य हमें भी मारेगा और मड़ी भी ले जाएगा वे रात को जंगल में मड़ी निकालकर छेद खोजने के लिए जीप हिलाने लगे इतने में मड़ी का प्रकाश देख पतंगे उसके ऊपर आ गए अब ये सर्प पतंगे खाने में ही लग गए समझे कि यह मड़ी पतंगे खाने के लिए ही मिली है अमृत को कभी नहीं खोज पाए इसी प्रकार यह मनुष्य शरीर अमृतत्व प्राप्ति के लिए मिला है पर हम लोग पतंगा खाने में अर्थात विषय सेवन में लग गए साधक को ही यह समझना पड़ेगा कि किसी अवस्था विशेष में अथवा साधना के पड़ाव में क्या बाधक है लक्ष्य को हमेशा सामने रख कर विचार करना पड़ेगा कि हम लक्ष्य के निकट जा रहे हैं अथवा दूर तक दूर तब अपने आप निर्णय हो जाएगा लक्ष्य पर दृष्टि रहने से साधक अपने साधन की आसक्ति को भी छोड़ने में समर्थ हो जाएगा